पातंजल योग सूत्र साधन पार ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष दस उन सूक्ष्म संस्कारों को प्रति प्रसव यानि प्रतिलोम परिणाम के द्वारा अर्थात चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नाश करना पड़ता है ध्यान के द्वारा जब चित्त चित्तवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं तब जो बच रहता है उसे सूक्ष्म संस्कार या वासना कहते हैं उसको नष्ट करने का उपाय क्या है उसे उसे प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोम परिणाम के द्वारा नष्ट करना पड़ता है प्रतिलोम परिणाम का अर्थ है कार्य का कारण में लय रूप कार्य जब समाधि के द्वारा अस्मिता रूप अपने कारण में लीन हो जाता है तभी चित्त के साथ ये सब संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं केवल ध्यान ये सब सूक्ष्म संस्कार नष्ट नहीं रह सकता ध्यान हेय तद्वृत्तय ग्यारह ध्यान के द्वारा उनके स्थूल वृत्तियां नष्ट करनी पड़ती है ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं यदि तुम दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न भिज जाए जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वह ध्यान आपसे आप आने लगे तो क्रोध घृणा आदि वृत्तियाँ संयत हो जाएंगी क्लेश मूल कर्माशयों दृष्टादृष्ट द्रिश्ट जन्म वेदनीयः बारह ये सब पूर्वोक्त क्लेश ही कर्म संस्कारों के समुदाय की जड़ है वर्तमान या भविष्य में होने वाले जीवन में वे फल प्रसव करते हैं कर्माशय का अर्थ है इन संस्कारों की समष्टि हम जो भी कार्य करते हैं वह चित्तरूपी सरोवर में एक लहर उठा देता है हम सोचते हैं कि इस काम के समाप्त होते ही वह लहर भी चली जाएगी पर वास्तव में वैसा नहीं होता वह तो बस सूक्ष्म आकार भर धारण कर लेती है पर रहती वहीं है जब हम उस कार्य को स्मरण में लाने का प्रयत्न करते हैं तो ही वह फिर से उठ आती है और लहर रूप धारण कर लेती है इससे यह स्पष्ट है कि वह मन के ही भीतर छिपी हुई थी यदि ऐसा न होता तो स्मृति ही संभव ना होती अतएव हर एक कार्य हर एक विचार वह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ मन के गहरे प्रदेश में जाकर सूक्ष्म भाव धारण कर लेता है और वही संचित रहता है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार को क्लेश कहते हैं क्योंकि योगियों के मतानुसार दोनों से ही अंत में दुख उत्पन्न होता है इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह अंत में दुख ही लाता है क्योंकि भोग से और अधिक भोग की तृष्णा होती है और इसका अनिवार्य फल होता है दुख मनुष्य की वासना का कोई अंत नहीं वह वा लगातार वासना पर वासना रखता जाता है और जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसकी वासना पूर्ण नहीं होती तो फल होता है दुख इसीलिए योगी शुभ या अशुभ समस्त संस्कारों की समष्टि को क्लेश कहते हैं वे सब आत्मा की मुक्ति में बाधक होते हैं हमारे सारे कार्यों के सूक्ष्म मूल स्वरूप संस्कारों के बारे में ऐसा ही समझना चाहिए वे कारण स्वरूप होकर इस जीवन अथवा पर जीवन में फल प्रसव करते हैं विशेष स्थलों में से संस्कार विशेष प्रबल रहने के कारण बहुत ही शीघ्र अपना फल दे देते हैं आत्युत्कट पुण्य या पाप कर्म इस जीवन में ही अपना फल सामने ला देता है योगी कहते हैं कि जो मनुष्य इस जीवन में ही अत्यंत प्रबल शुभ संस्कार उपाजित कर सकते हैं उन्हें मृत्यु तक बाट जोहने की आवश्यकता नहीं होती वे तो इसी जीवन में अपने शरीर को देव शरीर में परिणित कर सकते हैं योगियों के ग्रंथों में इस प्रकार के कई दृष्टांतों का उल्लेख मिलता है ये व्यक्ति अपने शरीर के उपादान तक को बदल डालते हैं ये लोग अपने शरीर के परमाणुओं को ऐसे नए ढंग से ठीक कर लेते हैं कि उनको फिर और कोई बीमारी नहीं होती और हम लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह भी उनके पास नहीं पटक सकती ऐसी घटना न होने का तो कोई कारण नहीं है शरीर शास्त्र के अनुसार भोजन का अर्थ है सूर्य से शक्ति ग्रहण वह शक्ति पहले वनस्पति में प्रवेश करती है उस वनस्पति को कोई पशु खा लेता है फिर उस पशु को कोई मनुष्य इसे वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करना हो तो कहना पड़ेगा कि हमने सूर्य से कुछ शक्ति ग्रहण कर करके उसे अपने अंगीभूत कर लिया यदि यही बात हो तो इस शक्ति को अपने अंदर लेने के लिए केवल एक ही तरीका क्यों रहना चाहिए